a mm -hmm. भागवत सेवया श्लोक भक्तिर्भव ग्रंथाश्रम्भागत स्कंद हम का उच्चारण करेंगे। नाम चा चा से अश्विनोरो शदिनाम धानो उनके दोनों ने हमारे श्वास के तथा अन्य सारी वायुओं के जनन केंद्र हैं। उनकी ध्यान शक्ति से अश्विन तथा समस्त प्रकार की जड़ी बूटियां उत्पन्न होती है उनकी शक्ति से विभिन्न प्रकार की उत्पन्न होती हैं। तेज नाम, नाम उनके नेत्र सभी प्रकार के रूपों के उत्पत्ति केंद्र हैं, वे चमकते हैं तथा तो प्रकाशित करते हैं उनकी पुतलिया है तो बोला सूर्य तथा दैवी नक्षत्रों की भक्ति है उनके कान सभी दिशाओं में सुनते हैं और समस्त वेदों को ग्रहण करने वाले हैं, उनके श्रवण इंद्रिय आकाश तथा समस्त प्रकार के की ध्वनियों की उपजा है कभी कभी तीर्थान शब्द की व्याख्या तीर्थस्थलों के रूप में की जाती है स्वामी का कहना कि यह वैदिक विज्ञान के ग्रहण करने के लिए प्रयुक्त है वैदिक ज्ञान के समर्थकों को तीर्थक कहा भी जाता है आज का तो। श्लोक वस्तु स्पर्श वाय मे चैवहि सौभगस्य सौभगस्य सौभगस्य च च भाजनम् भाजनम् च भाजनम् सर्वेधश <coughs> वायो, वायो का, भी, सभी प्रकार के मेधर्शा, का, भी, भी, सही सही अनुवाद अर्थात ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभु पाद द्वारा शिल प्रभु पाद की अनुवाद से हैं उनके शरीर की ऊपरी सतह सभी वस्तुओं के सार एवं समस्त शुभ अवसरों की जन्मस्थली स्थली है उनकी त्वचा गतिशील वायु के भांति सभी प्रकार के स्पर्श का उद्गम तथा समस्त प्रकार के यज्ञों को संपन्न करने का स्थान है तात्पर्य वायु सारे लोकों का गतिशील तत्व है अतएव इच्छित लोकों को जाने के चरण केंद्र ये उनके शरीर ऊपरी स्तर हर समस्त शुभ अवसरों का उद्गम है। एना स्वयं रूप हम वंदेह श्रीगुरोम श्रीगुरो वैष्णवां श्रीरूपागर सह गण लघुनाथ सजीव साम सवदूत सहित कृष्णचैतन्यम श्रीराधा कृष्णपादा सहगना गण लिता श्री हे कृष्ण कृणा सिंधु दीनबंधु गोपेश गोपिकाधा गौराधे वृंदावेश्वरी वृषभ प्रणमा हरि प्रिय वाचाकृपा नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतनिया प्रभु निंद शिवा श्रीवासि गौर भक्त हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे हरे कृष्णा हरे तो ग्रंथाश्रम भागवतम का वर्णन हो रहा है शुभदेव स्वामी के द्वारा राजा परीक्षित को और सुनते आ हैं कि किस प्रकार से परीक्षित महाराज के प्रश्नों के उत्तर नारद और ब्रह्मा का जो संवाद है सृष्टि प्रक्रम वो बताते हैं कि किस प्रकार से इस सृष्टि का जो सेकेंड क्रिएटर में और मूल जो है वो भगवान कृष्ण है या नारायण है तो ब्रह्मा जी आगे वर्णन करते हुए इन श्लोकों में इस चीज को उद्धृत या एक्सप्लेन करते जा रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान के जो अलग अलग अंग हैं वो अलग अलग अंग इस बौतिक जगत के अलग अलग चीजें हैं उनको प्रकट करते हैं तो निष्कर्ष यही है कि ब्रह्मा बता रहे हैं कि कृष्ण ही सारे वस्तुओं के उद्गम हैं। इसलिए भगवान भगवद गीता में कहते हैं अहम ही सर्वयज्ञाना प्रवर्तते इति मां बाबा कहते कि मैं आध्यात्मिक और भौतिक जगतों का कारण और ब्रह्मा जी भी उनकी स्तुति करते हुए वृंदावन में कहते हैं ईश्वर परम कृष्ण सचिदान विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण तो ऐसे गोविंद सारे कारणों के मूल कारण हैं हैं जो कृष्ण है। तो इस में है ब्रह्मा जी इन श्लोकों का उच्चारण कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भगवान का जो ऊपरी भाग है वो सारे शुभ अवसरों का जन्म स्थली है तो भगवान का चाहे ऊपरी भाग हो या चरणों का भाग हो सारा क्या है शुभी है आ, क्योंकि वो उनमें किसी किसी कोई भी की किसी भी व्यक्ति भगवान वस्तु वस्तु से आ, वस्तु के संपर्क में आता है तो व्यक्ति शुद्ध हो जाता है पवित्र हो जाता है हम देखते हैं भगवान के चरण कमलों से गंगा हाँ, निकलती है तो बल्कि जगत में देखा जाए किसके पाव हम धोते या में लगा हुआ जल है उसकी हम घृणा करते लेकिन उससे दूर है उस स्थान में लेकिन भगवान जब पाव भी धो देते हैं या पाव का स्पर्श किया हुआ जो जल है वो इतना अधिक पवित्र हो जाता है कि तीनों जगतों को वो शुभ बनाता है या पवित्र बनाने का सामर्थ्य रखता है इतना है बड़े बड़े है, है। ही ही नहीं बल्कि बड़े-बड़े जो देवता गण हैं हैं ब्रह्मा जैसे भगवान अपने वामन रूप में प्रकट हुए थे और उन्होंने क्या किया इस ब्रह्मांड को अपने आ, आ, के से, से भेद दिया जैसे भेदा क्योंकि सारे ब्रह्मांड कुछ हवा पे नहीं तैर रहे हैं सारे ब्रह्मांड कारणाल सागर का जो जल है उसके ऊपर है तैर रहे हैं उसके ऊपर तो अंदर उस फुटबॉल के के अंदर भगवान रूप में लीला करते हैं और लीला करते करते बलि महाराज से जब तीन पग भूमि की याचना करते हैं तो जो दूसरा है वो ओपन करते हैं सारे तीनों लोगों को नापने के लिए तो उसी समय गलती से उनका अंगूठे का नाखुन इस ब्रह्मांड को छेद देता है जैसे ही छेदता है तो सागर का जल जल महाविष्णु निवास कर रहे हैं वो भगवान के चरणों को धोते हुए नीचे गिरता है और गिरते ही वो पवित्र जल को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले ब्रह्मा भागते हैं ब्रह्मा भागते अपना कमंडलो लेकर कमंडलों में कैच करते ये बहुत पवित्र जल है इतना पवित्र शिव जी को रहा नहीं जाता शिवजी कहते हैं कि केवल ब्रह्मा ही क्यों इससे पवित्र हो रहे हैं मैं भी अपने सर में धारण करना चाहता हूं जो पवित्र वस्तु है हम उसको पाँव में धारण थोड़ी करते हैं हम कहा अपना माता लगाते हैं सर लगाते हैं तो उसी प्रकार से शिवजी भी जो महादेव है शंकु हैं या उनका एक नाम भव है उनकी पत्नी का नाम भवानी है तो ऐसे शंभु भी अपने अपने सर सर में में आप को पवित्र करने के के लिए भगवान जल जो चरणामृत है, उसको सर में धारण करते हैं हाँ यहाँ तो इतना ही कटोरे में चरणामृत होता है हाँ चरणामृत की तो नदी बह रही है और वो कौन सी है गंगा नदी है तो ऐसे गंगा नदी जो भगवान के चरणों से प्रवाहित हो रहे हैं उसमें इतना सामर्थ्य है कि कोई भी व्यक्ति उसके संपर्क में आता है तो तुरंत शुद्ध हो जाता है तो इस प्रकार से भगवान के चरणों को धुला हुआ जल्द इस जगत को या फिर निम्न लोगों को या फिर उच्च लोकों को पवित्र करने का सामर्थ्य रखता है तो ऐसे भगवान सारे योग्यों के भोगता है और कोई भी वस्तु कोई भी चीज या कोई भी व्यक्ति कोई भी स्थान उनके संपर्क में आता है तो वो स्थान इतना शक्तिशाली बनता है कि दूसरे किसी भी वस्तु को स्पर्श करने का या शुद्ध करने का सामर्थ्य उस वस्तु में आ जाता है तो जो ब्रह्मा जी हैं वो जानते हैं कि कृष्ण सारे कारणों के कारण हैं लेकिन शुक्रेव गोस्वामी शुरुआत में ही कहते हैं कहते हैं कभी-कभी भगवान के कार्यकला को देखकर देवतागज भी पूर्ण रूप से मोहित हो जाते हैं ब्रह्मा मोहित होते हैं इंद्र मोहित होते हैं चंद्र आदि मोहित होते हैं तो लेकिन भगवान के जो भक्त हैं शुद्ध भक्त हैं वो मोहित नहीं होते हैं उनके पास ही सामर्थ्य हैं भगवान को यथारूप जानने का या यथावत समझने का उनके पास सामर्थ्य हैं तो श्रीमद् श्रीमदभागवत में वर्णन आता है ग्यारहवें स्तन में या बारहवें में कि किस प्रकार से जो मार्कंडे ऋषि हैं, वो समझ गए कृष्ण सारे कारणों के कारण है उद्गम है बल्कि ब्रह्मा आदि भगवान के देवतावन बाल रूप को देखकर मोहित हो गए थे ब्रह्मा ने उन्होंने कहा कि मैं तो जानता हूं कि मेरे पिता नारायण हैं या विष्णु हैं, जिनके नाभि पद्म से मेरा जन्म हुआ है लेकिन इनका ब्रज में आकर इतने छोटे से बाल रूप में ग्वालों के साथ खेल रहे हैं ये कुछ आ, मुझे उचित लगता नहीं है शायद ये वो भगवान भगवान परम नहीं हो सकते। तो लेकिन आ, उसी को ने देखा तो वो समझ गए कि नहीं यही वो आदि पुरुष है श्रीम भागवतम में शुक्रदेव इसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि वास्तव में भगवान से ही सारी चीजें आई हैं और भगवान के अंदर ही ये सारा विश्व समाया हुआ है मार्कंड ऋषि ने जब तपस्या की तो उनको बहुत लंबे आयु प्राप्त हुई सात कल्पों की आयु सात कल्प का मतलब है ब्रह्मा के सात दिन फिर ब्रह्मा का एक दिन एक हजार चतुर्योग का होता है तो ऐसे इतनी लंबी आयु मारकंडे ऋषि या मार्कंडे मुनि को प्राप्त हुई तो मार्कंडे मुनि तो बहुत खुश थे जगत में हम भी आनंद महसूस करते हैं कोई भी व्यक्ति यदि उसको लंबी आयु प्राप्त हो जाए और लंबी आयु कितने व्यक्ति सोचता है सौ साल या एक सौ दस साल किसी ने सौ साल को किसी ने क्रॉस किया तो उसका नाम गिनेश बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में नॉन किया जाता है देखा जाता है या फिर अमेरिका में यह ट्रेडिशन है कि सौ भी जाता है तो उसको अमेरिका का प्रेसिडेंट पर्सनली मिलके एक फ्लावर गिफ्ट करता है तो लेकिन ब्रह्मा को ऋषि इत, को इतनी बड़ी आयु मिली और क्योंकि ये जगत के दो प्रलय होते हैं एक पार्शियल पार्शियल क्या कहते हैं उसको नित्य नैमित प्रलय हाँ। तो जब ब्रह्मा के रात होती है तो ये जो जगत है जलमग्न हो जाता है हाँ। जलमग्न हो जाता है या सम्मान हो जाता है और फिर से जब दिन होता है ब्रह्मा का तो फिर से ब्रह्मा को सृष्टि क्रिएशन करनी पड़ती है दिन में कुछ काम होना चाहिए ना फ्री थोड़ी आईडिय बैठे रह एक बार सृष्टि कर दिया फिर पूरे सौ साल क्या करें वो सेवा नहीं है तो भगवान ने उनको सेवा दी है रात हो गई तो प्रलय है और सुबह हो गई तो फिर सेवा शुरू अर्ली मॉर्निंग खत्म करते हैं बाकी समय में वो निरंतर क्या करते हैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम हरे, राम राम हरे तो ऐसे ब्रह्मा की जो रात हुई तो ये मार्कंड ऋषि ने देखा कि अचानक प्रलय आग् प्रकट हो गई हो गया सारा जगत तूफान आ गया हाँ, बादल और घनघोर वर्षा हो रही है तो ये जो मार्कंड ऋषि को कोई स्थान नहीं था रुकने के लिए तो इस बड़े जलाशय में वो बहते जा रहे थे यहाँ से वहां कभी डूब रहे थे कभी थे। कभी-कभी जो होते हैं, चक्कर क्या करते इसको? दोवर, आ, दोवर के अंदर घुसते जा रहे होकर, बिल्कुल ऐसे मरे हुए व्यक्ति के समान हो जाते थे तो ऐसे आयु का क्या लाभ इतना दुखी उठाना है इतनी लंबी आयु का क्या लाभ इसलिए शुक्रदेव उस ने कहा तरवा कितना जीवंती भसरा कितना कि क्या लंबी आयु पेड़ों को भी तो प्राप्त है वो भी तो इतना लंबा जीते हैं, और जो लो, लोहार की पशु है वो भी तो वीर्यपात करते हैं तो इतना लंबे आयु होकर भी यदि व्यक्ति भगवत भजन नहीं करता तो वो व्यक्ति की आयु वृक्ष आदि के समान है और उनके समान उसका जीवन है यदि वह सांस सांस सांस लेता है, है, है। जीवित महसूस होता तो उसका सांस लेना लोहार की के सांस लेने के लेने समान प्रकार तो से जब जलमग्न हो रहे थे और ऐसी अवस्था में वो एक दूर दूर बहते हुए गए बहते हुए गए तो अचानक उन्होंने अपनी आखे खोली आखें खोते हुए उनको विशेष हाँ एक वस्तु नजर आए एक दृश्य उन्होंने देखा कि इतनी भयावह जल राशि में वो डूब रहे हैं गिर रहे हैं रो रहे हैं चिल्ला रहे हैं मूर्छित हो रहे हैं हाँ लेकिन अचानक उन्होंने क्या देखा कि सामने उन्होंने देखा हाँ कि एक बहुत बड़े वट वृक्ष पर हाँ? दो मील लपा इतना बड़ा वट वृक्ष उसके एक पत्ते पर एक छोटा सा बालक लेटा हुआ है और वो बालक लेटा हुआ है केवल लेटा ही नहीं है बल्कि उस बालक ने अपने मुंह में अपने ही दाहिने का अंगूठा चूस रहा है तो अंग आश्चर्य हुआ मार्गे ऋषि ने कहा सोचा कि अरे ये क्या है आ? कोई भी व्यक्ति बचा नहीं है मेरे अलावा लेकिन ये एक बालक है जो यहाँ लेटा हुआ है है है और अंगूठे को जा रहा रहा में तो उस बालक बालक ने इनकी ओर देखा छोटा सा पत्ते के ऊपर है तो कितना बड़ा हो, तो ये कहा घटित हो रहा था जगन्नाथपुरी में जगन्नाथपुरी का जो वट वृक्ष है हाँ आगे क्या है बिलमंगल ठाकुर ने दामोदर स्तोत्र की रचना की है उसमें वो वर्णन करते हैं गोविंद दामोदर माधवी तो दामोदर गोविंद कृष्ण अपने इस बाल रूप में वहां लेटे हुए थे तो मार्कंड ऋषि देखते जा रहे देखते हुए उन्होंने देखा कि वो बालकों की ओर देख के हस रहा है और में आचार्य कहते हैं कि भगवान अपने ही अंगूठे को चूसते जा रहे थे और रुक, रुका भगवान रुक अंगूठे को छूजते जा रहे छूजते जा रहे अपने पाव के अंगूठे को मुंह से निकाली दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने उन्होंने सुना था किससे सुना था रुक्मिनी से सुना था द्वारका में जो भगवान कृष्ण सुधर सभा में अपने दिन के खत्म करके के बहन में आए तो बहुत थके हुए थे जैसे आए क्योंकि जो रानिया हैं द्वारका की जो रानिया हैं वो सदैव हम भगवत सेवा के लिए उत्साहित रहती थी लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सैभ्यमान ये सारी लक्ष्मिया है जो सोलह हजार एक सौ है वो सारी लक्ष्मिया है और ये को करने के लिए संप्रमा, हाँ, संप्रम का मतलब है आदर के साथ भगवान की सेवा में लगी रहती हैं और किसी सेविकाओं को नौकरानी आदि को वो लगाती नहीं बल्कि पर्सनली उनकी सेवा करती है तो ऐसे रुक्मिनी सदैव कृष्ण की सेवा किया करते थे और जब भगवान थक के आए उनको एक आसन में बिठाया और रुक्मिनी ने उनके चरणों को अपने गोद में लिया अब गोद में लेकर लिया उनको मसाज कर रहे थे तो रुक्मिनी देवी बहुत रोने लगी आसों की धारा बहने लगी बहाने लगी तो भगवान कृष्ण का आश्चर्य हुआ कि रोजी तुम किसी प्रकार से सेवा करती हो कभी मैंने देखा नहीं कि तुम रो रही हो आज क्या हुआ आज क्यों इतना देर रोते जा रही हो तो उन्होंने कहा कि आपको पता नहीं चलेगा आपके चरणों का कर सेवा करके जो आनंद अनुभव होता है उस आनंद की अनुभूति तो केवल आपके भक्तों को होती है और उन भक्तों में सर्वश्रेष्ठ अनुभूति हाँ ब्रज हां वृंदावनेश्वरी श्रीमती राधिका को होती है तो ये भगवान ने कभी ऐसा लेक्चर सुना नहीं था कृष्ण ये अंडरस्टैंडिंग कभी नहीं थी, बल्कि करते हैं सर्वज्ञ सर्वज्ञ आप, कि क्या हो क्या हो, सब चीजों को जानने वाले हो लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि भगवान सब चीजों को जानते हैं लेकिन इस एक चीज को नहीं जानते थे जब रुक्मिनी के मुख से सुना ये जो श्री हैं उनके प्रति इनका राधा पूरी रात नींद नहीं आई सोचने लगे मेरे चरण सेवा में क्या आनंद है फिर सोचने लगे हाँ इसलिए है मतलब मेरे चरणों की सेवा करने के लिए घर डाल सब छोड़ देते हैं यदि हो जाते हयर हाँ। हाँ। तो हाँ रस को प्राप्त करने के लिए हायर रस हाँ हायर टेस्ट किसको मिलता है तो लोअर टेस्ट को व्यक्ति अपने आप त्याग देता है तो भगवान ने सोचा कि क्या चीज है मेरे चरणों में जो ये भक्त लोग सदैव जिस प्रकार से पुष्प पुष्प के ऊपर भ्रमण या मधुमक्खी महादेव का जो शहद है उसको एकत्रित करने के लिए सदैव चिपकी रहती है उसी प्रकार से मेरे जो भक्तगण है वो सदैव मेरे चरणों में चिपके रहते हैं क्या ऐसा है इसमें कौन सी मधु है और सा से प्रकार क्या निकलता है देखता हूँ कितना है और दूसरा वही भगवान कृष्ण कलियुग में श्री चैतन्य महाप्रु के रूप में प्रकट हुए कि मेरी सेवा करके मेरे नाम संकीर्तन का उच्चारण करके मेरे भक्तों को क्या आनंद अनुभव होता है उसकी अनुभूति करने के लिए कृष्ण प्रकट होते हैं तो ऋषि को पता चला उन्होंने तो देखा कि वट वृक्ष के पत्ते के ऊपर भगवान बाल मुकुंद लेते हुए हैं और अपने हाथ को चूसते जा रहे हैं तो फिर उस बालक ने उनको देखा और देखते ही वो जो बालक है हंसने लगा और हंसा ही ही नहीं बल्कि उस बालक ने लंबे ले। लंबे लेते ही रुशी नाक से अंदर चले गए छोटे से बालक है <laughs> नाक से या मुंह से जमाई या सांस की अंदर चले गए जमाई बच्चे जमाई लेते रहते हैं दो समय में हमें नींद ज्यादा आती है जो बच्चे होते हैं जो पुढ़िया हो जाते हैं बड़ा नींद तो कम हो जाती है, है तो तो उसी प्रकार से मार्कंड ऋषि देख रहे बड़े बड़े सागर है जलाशय है पर्वत है नदियां हैं सारी चीजें जलमग्न हो गई है और उसमें इधर उधर गिर रहे हैं कभी मूर्चित हो रहे हैं और वहां भी उन्होंने देखा कि उनका अपना कुटिया जहां वो भजन कर रहे थे वो भी नजर आया वहां भी एक देखा देखा जिसके ऊपर पर फिर से भगवान भगवान तो कहते मुझसे ही हाँ बौद्धिक जगत है और आध्यात्मिक जगत है हाँ वो प्रकट होता है तो इस प्रकार से इन्होंने लंबा समय बिताया और बिताने के बाद भगवान ने फिर से अपना सांस छोड़ा तो मार्कंडे ऋषि फिर से आके सामने गिर गए मार्कंडे ऋषि कि यही वो परम पुरुष है यही है सर्व कारणों के कारण कृष्ण दिखने में तो बालक लगते हैं छोटे से लेकिन ये परम भगवान है फिर उनकी बहुत प्रस्तुति करने लगे करते हैं और फिर उस समय भगवान बोलने लगते हैं छोटे से पाल लेटे हुए हैं और बोल रहे हैं मारकंडे से उनको कह रहे हैं कि है है। मारकंडे है। तुम मेरे परम हो और ये जो मेरा धाम है जहां में निवास कर रहा हूँ नित्य रूप में भगवान ने कहा यदि मेरा प्रासाद प्रासाद का मतलब है टेम्पल मेरा मंदिर भगन हो जाता है टूट फूट जाता है खत्म हो जाता है उसके अवशेष भी नहीं बचते फिर भी ये जो भूमि है इस स्थान नीला छोड़कर में नहीं जाता। तो तुम क्या करो? करो। आ, क्योंकि ये स्थानिक जगत का जो सम्मान आदि है उससे मुक्त है तो फिर मार्कंडेय ऋषि वहां निवास करने लगते है और निवास करके मार्कंड ऋषि बिल्कुल मग्न हुए हो गए भगवत स्मरण में ध्यानस्थ बैठे थे ध्यानस्थ बैठे थे तो उस समय वहां से शिवजी और पार्वती गुजर रहे थे पार्वती ने कहा देखिए आप ध्यान कर रहा है शिवजी को कहा शाम चलते उनके पास तो ये दोनों जो उनके पास गए तो इन दोनों ने कई चीजों से उनको प्रयास किया जगाने का जगह नहीं कितना फिक्स था फिक्स उनका मन लगाता भगवत चरणों में फिर शिवजी उनके मन में घुस अंदर और शिवजी को देखा था इन्होंने अपना अंदर देखा शिवजी को पहले तो भगवान में लगा था मन अभी शिवजी भी बीच में घुस गए हम तो इन्होंने देखा फिर उन्होंने आंखें खोली तो देखा सामने शिवजी और पार्वती है तो शिवजी पार्वती बहुत खुश हो गए उन्होंने कहा कि मार्कंडे हां क्योंकि जहा धाम होता है जहा भगवान निवास करते हैं उस स्थान के रक्षक के रूप में हाँ शिवजी हमेशा निवास करते हैं जहाँ भी भगवान कृष्ण है, है उनका धाम है वहाँ हाँ जो शिव जी है धाम रक्षक के रूप में वहा निवास करते हैं मायापुर आप जाते हैं तो पार्वती प्रौढ़ माया के रूप में निवास करते हैं शिव जी वहा निवास कर रहे हैं वृंदावन में जाएंगे तो भूतेश्वर कामेश्वर चकलेश्वर गोपेश्वर ऐसे पांच महादेव निवास कर रहे हैं जगन्नाथपुरी जाएंगे तो भुवनेश्वर के रूप में लिंगराज के रूप में कपालेश्वर के रूप में ऐसे कई आठ आठ महादेवों के रूप में बलवान पुरी में निवास करते हैं दिखपाल कहते हैं आठ दिशाओं का दिखपाल सिक्योरिटी गार्ड की सेवा किसके पास है हाँ, सिक्योरिटी गार्ड है इतना है तो फिर तो ये जब प्रकट हुए इन्होंने आंखें और बोलकर उन्होंने कहा कि आप बताओ क्या वर चाहिए तो वर् मांगो तो कहा कि मैं मुझे एक ही वर चाहिए मुझे क्या वर चाहिए कि मैं सदैव करो के नाम का उच्चारण हरे हरे, हरे हरे हरे राम, हरे, राम, राम, राम, हरे हरे हरे हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा कृष्णा और दूसरा उनके जो भक्त उनमें मेरा अनुराग लगा रहे आसक्त भक्तों में भी ऐसे मार्कंड ऋषि ने शिव से मांगा और विशेष रूप से आप कृष्ण के भक्त हो तो आप में मेरा अनुराग लगा रहे तो इस प्रकार से हम मार्कंडे ऋषि वहाँ निवास करते हैं स्थान में और सदैव भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं और वैष्णव आता में अथा शंभु वैष्णव में जो सर्वश्रेष्ठ है शंभु हम उनमें वह सकता है आज भी इस लीला का स्मरण करने के लिए वहाँ मार्कंडेश्वर महादेव के रूप में वहाँ शिवजी निवास करते हैं और वहाँ मार्कंडेश्वर भी है तो इस प्रकार से कहने का ता तात्पर्य है कि भगवान सारे कार्यों के कारण हैं, हम सारी चीजें उनसे उत्पन्न है और ब्रह्मा की प्रार्थना भी हमें यही शिक्षा देती है पुरुष सूत्र से कि कृष्ण सारे चीजों के उद्गम है इस प्रकार से शुक्रदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को इस सृष्टि का वर्णन करते जा रहे हैं ताकि परीक्षित महाराज को भगवान की महानता का जो ज्ञान है वो उनके हृदय में स्थापित हो जब किसी व्यक्ति की महानता का हमें पता चलता है तो नेचुरली हमारा उनके प्रति आदर और सम्मान की भावना बढ़ती है और फिर धीरे धीरे हम उनकी सेवा करने लगते हैं और उस सेवा से फिर आसक्त हो जाते हैं तो परीक्षित महाराज के उसी प्रकार से वर्णन करते करते करते की वो, की कृष्ण आगे कर रहे रहे हैं हैं हैं भगवान भगवान महिमा महिमा को महिमा को स्थापित स्थापित तो के प्रति आदर सम्मान और सेवा की भावना वृद्धिगत होती है बढ़ने लगती है और फिर भगवान के जो कार्यकलाप है आ, वो भौतिक महसूस नहीं होते भगवान का आ, हर कोई जो है, वो है। इसकी वो जो है है है है है आध्यात्मिक वो वो साधक करने लगता है। तो इसलिए ये सब चीजें जानना बहुत आवश्यक इससे ये भी पता चलता है कि जगत में जो भी चीज हम देख रहे हैं वे भगवान के शक्ति के अलावा कुछ नहीं है हर चीज से हर वस्तु से कृष्ण का संबंध है इसलिए भगवान विष्णु का भक्त जब भौतिक जगत को देखते भी हैं, तो भगवान से संबंधित देखते हैं जहां जहाँ नेत्र पड़े, पढ़े कृष्ण जहां जहाँ उनका नेत्र पड़ता है भौतिक जगत के स्थानों में वहां वहां उनको कृष्ण का स्पूर्ति हो जाता है कृष्ण का स्पुरन हो जाता है कृष्ण भावना उनकी और अधिक मात्रा में जागृत होती है श्रीला एक बार के से को देखो, ये जो लहरों की आवाज है ये गोपियों के हृदय की धड़कन है तो कृष्ण के लिए गोपियों का हृदय इसी प्रकार से क्या होता है धड़कता है क्योंकि उनके हृदय में कृष्ण के लिए सर्वाधिक अनुराग है देखता है जैसे कपिल देव ने कहा वातो वातो ही मत भया कि ये जो वायु है मेरे भय से चल रहा है, जो जो है तो वायु जो भयती है जो भक्त याद करता कि किसके से काम कर रहा है भगवान के सूर्य अपने जो रेखा है तो उसको लांगता, है लांगता नहीं है अपनी सीमा को लाभता नहीं है शुद्ध भक्त समुद्र को देखने मात्र से स्मरण करता है कि हाँ भगवान कारण के कारण उनके भय के कारण ये अपनी सीमा को लाभ देना है जगत के हर कार्यकलाप को जो भगवान का शुद्ध भक्त है वो भगवान से अभिन्न देखता है आ, और इसी को देखना है क्या है क्या पूर्ण कृष्ण भावना भावित का मतलब यही है हाँ कृष्ण के संबंधित कृष्ण के संबंध में हर चीज को देखना हर चीज को कोई भी चीज हाँ तो शुद्ध महाप्रभु ने कहा न अनुराग दुर्द यहाँ जन न अनुराग में इतना दुर्भाग्यशाली हूं कि मेरा अनुराग कृष्ण के नाम के लिए नहीं है भगवत गुणगान करने में नहीं है इस हाँ। प्रकार तो से इस अध्याय से हम इसी चीज की शिक्षा ले सकते हैं हरे कृष्ण भागवत